नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में आशा करता हूँ बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नंदिता पटेल हैं जो खास करके एक अलग विशेष जो है डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जहाँ पर हम लोग अपनी अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए डरमेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आप देखते हैं कि स्किन ब्यूटी को कैसे सुंदर बना सकते हैं घर के कुछ यूनिक चीज़ों को हम लोग फॉलो करके कैसे कर सकते हैं क्या चीज़ें हो सकती हैं बहुत सारी चीज़ें हैं और कोरोना काल में भी स्किन के ऊपर क्या असर होता है उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ऐसे बहुत सारे सवाल उनके साथ हम लोग बातें करेंगे और मैं चाहूंगा कि आप भी जो हमारे दर्शक मित्र हैं अगर आप देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर मैं चाहूँगा कि आप भी किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो स्किन से रिलेटेड या फिर ब्यूटिफिकेशन के बारे में आपको पूछना हो तो निश्चित आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं तो आप हमें फिर फेसबुक यूट्यूब और चैनल पर देख रहे हैं तो मैं चाहूंगा तो, तो आइए सबसे पहले डॉक्टर नंदिता का बहुत, बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में बातें मुलाकातें तो डॉक्टर नंदिता जी स्वागत है और मैं चाहूंगा की आप अपने बारे में थोड़ा सा पहले बताइए फिर बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं धन्यवाद इंट्रोडक्शन देने के लिए Uh, मेरा नाम डॉक्टर नंदिता पटेल है मैं एक एमडी डी डॉमाटोलॉजिस्ट हूँ तो बेसिकली मैंने अपनी डिग्री मुंबई डॉक्टर डी पाटिल हॉस्पिटल से की है वैसे मैं हूँ सूरत की पर वहाँ से मैंने अपना एजुकेशन लिया है वहाँ पे एजुकेशन ले थोड़ा टाइम मैंने वहाँ पे वर्क किया और बस अभी इस फेबरुअरी अच्छा, अच्छा। में ही मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ और अभी फिलहाल मैं किरण हॉस्पिटल में एज ए फुल टाइम कंसल्टेंट वर्क करती हूँ जी, जी जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया और आपके परिवार में कौन कौन है <laughs> बस भाई है एक भाभी है और फादर मदर है अच्छा। है <laughs> है छोटा सा चलिए बहुत बहुत स्वागत आपका धन्यवाद और आशा करता हूँ मदर फी मदर और फादर आपको देख रहे होंगे और वो लोग भी अच्छा फील कर रहे होंगे तो मैं चाहूंगा कि जैसे, जैसे जब भी बात करते हैं डरमाटोलॉजिस्ट के बारे में तो कहीं ना कहीं हमारे स्किन से जो आउटर लेहर है उसके बारे में बातें होती हैं। है हाँगी, तो मोस्टली अभी जो समय चल रहा है ठंडी का जो विंटर सीजन है उसमें मोस्टली सभी लोग जो हैं वेस्लिन और कुछ कुछ मॉइस्चराइजर वगैरह क्रीम लगाते हैं तो मैं चाहूंगा कि इसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे विंटर में कैसे अपने स्किन को प्रोटेक्ट करे और नेचुरली कैसे हमारी ब्यूटी स्किन की बनी रह सकती है उसके बारे में बताए श्योर sure. uh, तो बेसिकली विंटर में हमारी जो स्किन होती है वो एक्सेस ड्राई हो जाती है उसका एक कारण ये है कि बाहर जो एनवायरनमेंट रहता है वो ड्राई रहता है तो हमारी जो चमड़ी का पानी होता है एनवायरनमेंट इवेपोरेट कर लेता है तो उससे चमड़ी काफी ड्राई हो जाती है सो so, एक चीज हमें ध्यान रखनी है जब बाल और स्किन पे आए कि इतना ज्यादा मॉइस्चराइज हो सके उतना ज्यादा उसको मॉइस्चराइज करना है विंटर में तो मैं आपको थोड़ी कुछ टिप्स दे सकती हूँ जिससे आपकी वो जो ड्राइनेस है जो रूखा बना है चमड़ी और बालों में वो कंट्रोल में आ सके तो सबसे पहले अगर मैं बालों से शुरुआत करूँ तो ये एकदम ध्यान रखना है कि एटलीस्ट वीक में एक बार आप हेयर में कोकोनट ऑयल यूज करें कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट मॉइस्चराइजर है बेसिकली बाकी जो आलमंड ऑयल रहते हैं ऑलिव ऑयल रहते हैं ये सबसे भी सबसे बेहतर कोकोनट ऑयल है आपको सिर्फ एक करना है कि जिस दिन आपको हेयर वॉश करने हैं उसकी अगली रात को पूरे हेयर में स्कैल्प से वन सेंटीमीटर दूर छोड़ के पूरे हेयर में बस ऑयल लगा दीजिए कोकोनट ऑयल और सो जाइए दूसरे दिन बस आप वॉश कर दीजिए आपके बालों में जो मॉइस्चर होना चाहिए वो मेनटेन करके रखेगा कोकोनट ऑयल मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे आपको एक टिप दिया है कि स्कैल्प से वन सेंटीमीटर दूर आपको कोकोनट ऑयल लगाना है उसका रीजन ये है कि जब हम कोकोनट ऑयल स्कैल्प पे लगाते हैं तो वो बेसिकली हमारा जो स्किन का ऊपर का स्कैल्प का लेयर है उसको ब्लॉक कर देता है उस पर एक पतली परत बना देता है जिसकी वजह से धूल मिट्टी प्रदूषण सब आके वहाँ पे लगता है तो उसकी वजह से डैंड्रव हेयरफॉल ये सारी तकलीफें बढ़ सकती है तो इसीलिए अवॉइड करना है स्कैल्प पे कोकोनट ऑयल लगाना और सेकंड बस ओवरनाइट ही कोकोनट ऑयल इनफ है जो हम पूरे दिन लगा के रखते हैं एक मिथ है कि कोकोनट ऑयल oil या ऑयलिंग हम करेंगे तो हेयर फॉल होंगे नहीं हेयर ग्रो होंगे वो एक सिर्फ मिथ ही है बेसिकली ऑयलिंग का रोल सिर्फ हमारा एक ही है कि वो कंडीशनिंग करता है बहुत अच्छे से मॉइस्चर बना के रखता है स्किन पे तो वो एक स्कैल्प के लिए टिप हो गया Second, जब हम स्किन पे आते हैं तो हम बाथिंग से शुरू करते हैं जब हम एक सुबह मॉर्निंग में बाथ लेने जाते हैं तो एक बेटर है कि हम कोकोनट ऑयल की एक डब्बी बाथरूम में रखें तो बस शावर ऑन करने से पहले पूरे बॉडी पे ऑयल लगा के अगर आप शावर लेंगे तो सोप या बॉडी वॉश जो भी आप यूज करेंगे उससे एडवांटेज ये मिलेगा कि हमारी स्किन का जो ऑयल होगा वो सोप उसे नहीं निकालेगा कोकोनट ऑयल्चर बना के रखेगा फिर सेकेंड टिप ये है कि जैसे ही आप शावर से बाहर आए शावर सबसे पहले वॉर्म होना चाहिए ज्यादा हॉट नहीं होना चाहिए जितना हॉट शावर होगा उतनी स्किन ड्राई होगी और टेन मिनट से कम का शावर रखे फाइव मिनट रहते हैं जहा पे आप क्लेंडलीनेस और सब प्रॉपरली फॉलो कर सकते हैं थोड़ा शावर टाइम कम रखें और जैसे ही शावर लेके आप बाहर आए तो पूरी बॉडी पे क्रीम बेस्ड कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं निविया सबसे बेस्ट है मैं एक सजेशन दूंगी कि जो फ्रेगरेंस वाले रहते हैं जो फ्लोरल और सारी फ्रेगरेंस वाले मॉइस्टराइजर रहते हैं आप उसे अवॉइड करें थोड़ा और कुछ कुछ लोगों को थोड़ी एक्सेसिव ड्राइनेस जो होती है तो वो एक काम कर सकते हैं कि विटामिन ई e की कैप्सूल इजीली मार्केट में अवेलेबल रहती है, 15 -20 रुपीस के 10 आती है। एक कैप्सूल थोड़ा मॉइस्चराइजर लेना है उसमें वो एक कैप्सूल फोड़ के बस मिक्स करके बॉडी पे अप्लाई कर देना है एक्सेसिव ड्राइनेस उससे कंट्रोल में आ जाएगी अभी थर्ड थिंग है ये आ गए बाहर से आपको मॉइस्चराइज सब आपने अपने आप को बाहर से अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया पर अंदरूनी तरीके से भी हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है तो विंटर है पर आपको ज्यादा नहीं लगेगी फिर भी पानी का इंटेक आप रखिए फिर भी ट्राई करिए एटलीस्ट 10 ग्लासेस ऑफ वाटर दिन में आप पिए तो अंदर से भी हाइड्रेट करना है और बाहर से भी हाइड्रेट करना है आपको और जब तक तो सोप की बात आती है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि या की लाइफ बॉय है, है, है। डेटोल है, है।, है, है ये सब ड्राई कर देते हैं जितना भी ऑयल है सबको वाइप ऑफ करके उसको ड्राई कर देते हैं स्किन को सो so, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आप ध्यान रख सकते हैं डॉक्टर नंदिता जी ने बहुत ही अच्छी तरह से आपको बताया की ठंडी के समय में किस तरह से आपको अपने स्किन का केयर करना है जो टिप्स आपको दिया है मुझे लगता है इनमें से कुछ चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो नेचुरली आपका स्किन का जो ब्यूटी है वो बना रहेगा और ठंडी में ड्राइनेज की जो शिकायत है वो खत्म हो जाएगी है ना तो चलिए तो आगे तो बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि इस टिप्स के साथ और एक बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे बहुत सारे लोगों का जो वाइट या ब्लैक कलर का कुछ डार्ग हो जाते हैं चेहरे पे या बदन पे कहीं ना तो काफी परेशानी होती है उनको और सालों साल कुछ गोलियां भी खाते हैं तो क्या हाँ। उसको शॉर्टकट में कैसे उसको ठीक किया जाता है क्या ठीक है तो पहले हम पैच की बात करते हैं जिसे हम सफेद दाग विगो बोलते हैं बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो हम इसे एक ऑटोइम्यून डिजीज बोलते हैं उसका मतलब ये है की जो हमारी स्किन की हमारी बॉडी की व्हाइट सेल्स होती है व्हाइट पेशिया होती है वो खुद हमारे पिगमेंट सेल को अटैक करना शुरू कर देती है स्ट्रेस है या एक बार पिगमेंट बनेगा नहीं तो वो पूरा एरिया वाइट हो जाता है तो हम दवा क्रीम ये सब चीजों से उसको ला सकते हैं वापस बट मेन पॉइंट यह है कि ये पूरा कंट्रोल प्रोसेस कंट्रोल होने में काफी टाइम लेता है कुछ कुछ लोगों को दो महीने में ठीक हो जाता है कुछ कुछ को दो साल में ठीक होता है तो एक चीज है कि हम इसमें पेशेंस रखना चाहिए हमें पेशेंस अगर हम रखेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा डेफिनेटली मिलेगा और अगर रिजल्ट नहीं भी मिले तो भी हमारे पास सर्जरी होती है जिसमें हम क्या करते हैं जो नॉर्मल चमड़ी का हिस्सा होता है उसमें से पतली एकदम चमड़ी की परत निकाल के वाइट पैच के ऊपर लगा देते हैं वो भी एक ऑप्शन है जिससे हमारा जो पिगमेंट का पार्ट है वो वापस आना धीरे धीरे शुरू हो जाता है पर ये पूरा पेशेंस अच्छा। का एक ये है क्योंकि कैसा है पूरा जो बॉडी में हमारा ऑटोइम्यून प्रोसेस चल रहा है पहले तो उसको दबाना पड़ता है उसको दबाएंगे तो हमारे नए पिगमेंट के सेल बनेंगे और वो पिगमेंट बनाएंगे तो अभी कितनी जोर से स्ट्रोंग बॉडी में चल रहा है वो ना ही मैं प्रेडिक्ट कर सकती हूँ ना ही कोई ब्लड टेस्ट तो बस थोड़ा पेशेंस रखना है डेफिनेटली आपको ठीक हो जाएगा वो हो गया व्हाइट पैच का बात अभी हम आते हैं ब्लैक पैच पे ब्लैक पैच और व्हाइट पैच में डिफरेंस ये है कि व्हाइट पैच ट्रीट होने में डिफिकल्टी है जबकि ब्लैक पैच इजीली ट्रीट हो सकता है Mm -hmm. जो ब्लैक डिपोजिशन है स्किन के दो लेयर होते हैं एक इतना और एक इतना तो जो ऊपर वाले पार्ट का हमारा डिपोजिशन है वो इजीली ट्रीट हो सकता है फाइव सिक्स मंथ्स में इजीली रिजल्ट मिल सकता है और जो डीपर पिगमेंटेशन है वो थोड़ा टाइम लेता है तो तो एक चीज हमें दोनों डिजीज में ध्यान रखनी है है है है कि धूप से से थोड़ा बचना तो सनस्क्रीन सनस्क्रीन सनस्क्रीन बस लगाना है। ओ, ब्लैक पिगमेंटेशन की जो मेजर पार्ट काफी हद तक वो सॉल्व होना अपने आप शुरू हो जाती है तो सन प्रोटेक्शन एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है थर्टी एस मिनिमम डेली हमें एवरी थ्री आवर्स वन पूरे फेस पे वन एप्लीकेशन है दो बजे से पहले okay. दो या तीन बार अप्लाई कर ही देना है। है, तो कर देना है है घर में में भी भी बैठे हैं तो सनस्क्रीन अप्लाई कर वो एक ध्यान रखना हम्म hmm. बाकी मार्केट में जो कुछ क्रीम्स मिलती है कोजिक एसिड की वो हम लगा hmm. सकते हैं धीरे धीरे ओवर फाइव सिक्स मंथ्स के ड्यूरेशन में क्लीन हो जाएगा और स्किन hmm. में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है <laughs> <laughs> जो जो. बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जैसे सनस्क्रीन की बात आपने कही है हाँ। तो क्या नेचुरल कुछ चीजें हैं जो घर में अपने पास है जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि हल्दी है ना दूध है हाँ। क्या इन चीजों को भी रिप्लेस कर सकते हैं सनस्क्रीन से कुछ ऐसी चीजें हैं हमारे जो जो आप मिल्क और टर्मरिक की बात करें वो बेसिकली तब तो यूज होता है जब हमें वो टैनिंग हो जाती है तो बोलते हैं उससे चली जाती है तो डेफिनेटली उससे थोड़ा बहुत इफेक्ट मिलेगा पर वो सनस्क्रीन को रिप्लेस नहीं कर सकती है सनस्क्रीन अच्छा, में बेसिकली वैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपकी स्किन पे एक लेर बना देते हैं तो अच्छा, जैसे ही धूप चमड़ी पे गिरती है वो वापस रिफ्लेक्ट होके एनवायरमेंट में चली जाती है वो काम और कुछ नहीं कर सकता है सनस्क्रीन सबसे इम्पोर्टेंट है अगर आपको चाहिए कि आपको लेट आए तो सनस्क्रीन लगाइए <laughs> और संसे, 15 संसे बस लगाना मुझे लगता है की हमारे दर्शक मित्रों को बहुत बड़ा रहस्य समझ में आ गया होगा तो सनस्क्रीन आप यूज कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है की सनस्क्रीन में अलग, अलग अलग पावर्स आती है परसेंटेज हाँ, लिखा होता है तो वो हाँ, आपको कौन साबल तो है वो हाँ, डॉक्टर हाँ, तो हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, आगे बढ़ते हैं और हमारे मनंदर अबागी सर नेपाल से जुड़ गए हैं उन्होंने भी आपका स्वागत किया है और देवा जिन्जार जी जो पूना से जुड़े हुए हैं वो भी आप सभी को याद किया है और अनुराधा संघवी जी, जी जो है उन्होंने भी याद करके ओम शांति लिख के भेजा है बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का प्यार मिलता रहे और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि आप अगर कोई स्किन रिलेटेड कुछ सवाल पूछना चाहें तो जरूर मैसेज कर सकते हैं और नंदिता जी मैं एक और बात पूछना चाहूंगा कि क्या आपका जो इस पेशे में आना और इसमें स्पेशली डॉज बनने का कोई स्टोरी है या कुछ और चीजें बताइए <laughs> तो बचपन से से मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी रही मतलब ऐसे ऐसे कभी ऐसे हुआ ही नहीं है कि नीचे कभी मार्क्स देखे हो तो वो पहले से ही अच्छा, फिक्स था आऊंगी टेंस, में टेंस के बाद साइंस ही लेना है वो फिक्स था, साइंस, वो फिक्स था। तो साइंस में बायो ही लेना है वो भी फिक्स अच्छा, था वो भी जैसे हाँ जी जैसे इलेवेंथ में आई तभी फिक्स हो गया था कि अभी मैं एमबीबीएस करूंगी <laughs> फिर एमबीबीएस के सेकंड ईयर में आई तो सोचा था कि गायनेक पहले करूंगी फिर जैसे जैसे आगे गई बढ़ती गई मैं थर्ड फोर्थ ईयर में आई तब मैंने देखा कि गायनेक से ज्यादा स्किन का लोगों में क्रेज ज्यादा है एक ओनली सिर्फ़ फीमेल्स फीमेल्स के के लिए लिए है है है मतलब में वो हेल्प करता है। स्किन इवन मेल्स रहता है। तो मैंने बोला नॉट टारगेट द एंटायर देन जेंडर तो बस स्किन का तब से ही है थर्ड फोर्थ एमबीबीएस में आई थी तभी फिक्स कर लिया था कि स्किन ही करना है मुझे अच्छा अच्छा तो इसमें मेजर अभी तक आपने काफी काम किया है तो मैं चाहूंगा हाँ। कोई मेजर चीज जो आपने ऑपरेट किया है या सर्जरी किया है या जो चीजें ऐसी लग रही कि असंभव सी मना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन उस वो वो हाँ। आपके पास आने के बाद चीजें ठीक हुई बहुत सारे अनुभव होंगे एक आद अनुभव जो आपको हाँ। याद है अभी जरूर बताइए हाँ। तो uh, जिनको व्हाइट uh, पैचेस की प्रॉब्लम थी और वो पांच साल कहीं बाहर से ट्रीटमेंट ले रहे थे मल्टीपल ट्रीटमेंट्स ले रहे थे जितनी भी न्यू थेरेपीज है सब उनको चालू पर एक पैच में बिल्कुल थे <laughs> नहीं आ रहा था बेसिकली तो मेरे पास आए मैंने सारी पुरानी दवाया बंद करके सिर्फ जो हमारी असल एकदम पुरानी एक गोली थी बस उनको वही दी और विद इन वन मंथ उनको काफी हद तक इम्प्रूवमेंट मिल गई तो वो पेशेंट काफी ऐसे खुश थे तो वो ऐसे काफी कुछ चीजें ऐसी होती है जो मुझे लगता है कि न्यूरो थेरेपी की जगह पे जब हम काफी बार ओल्ड थेरेपी पुराने जमाने की पुरानी ट्रीटमेंट ओल्ड इज गोल्ड बोलते हैं ना वैसा ही है तो, ही, तो वो पेशेंट के बाद मुझे समझा कि वो बस ओल्ड इज गोल्ड पे ही उस चीज में टिका देना चाहिए आ, जी ऐसे <laughs> काफी पेशेंट्स आए वाइट पैच के जिसमें मैंने देखा नए ज़माने की सारी सारी चालू चालू है सारी अच्छी hmm. चालू है अच्छी महंगी पर इम्प्रूवमेंट नहीं मिलती है सब पेशेंट hmm. को मैंने बस वो ओल्ड इज गोल्ड पे <laughs> शिफ्ट कर दिया सब को तो इतना अच्छा इंप्रूवमेंट मिला इतना अच्छा रिस्पांस मिला वो hmm. एक चीज मुझे लगता है कि थोड़ी एक नया एक चीज है जो मैंने ध्यान दिया बाकी आज तक मैं भी वो पुरानी चीज पुरानी गोलियां इतनी प्रेफर नहीं करती थी पर वो एक चीज है जो मैंने सीखी है नहीं और मुझे लगता है दे। वो काफी हेल्पफुल है और जहाँ तक सर्जरीज की बात है सर्जरीज में विटीलिगो जो है वाइट पैच की सर्जरीज काफी हद तक मैं करती हूँ दूसरी जो सर्जरी है जिसमे हम सिबेशिय मतलब कोई भी प्रकार का स्किन पिछ सिस्ट आ गया उसकी भी सर्जरीज होती है या तो फिर फैट की वो जो गांठ डिपोजिशन बन जाता है जिसको बड़े हो जाते हैं हाँ, हाँ, तो हाँ, उन, हाँ। उन भी सर्जरी हाँ। करनी पड़ती है तो वो सारी सर्जरीज मैं रेगुलर बेसिस पे करती हूँ पर विटली गो सर्जरी बेसिकली मेरा थोड़ा अपर हैंड है अच्छा अच्छा काफी लोगों को जो ये जो आपने बताया अभी फोड़ा हो जाता है हा, हा, वो काफी लंबा समय तक रहता है और उसको माना ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल बताते हैं हमेशा तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं कब ठीक होता है या कितना भी बड़ा हो कितना भी पुराना हो ठीक हो सकता है तो जो फोड़ा हो जाता है जो जो जो सिस्ट सिस्ट सिस्ट हो जाता है, वो सिस्ट जो उयल, उयल जो है। वो हमारे ऑयल ऑयल ग्लैंड्स बनाती उसका सिस्ट होता है. तो वहां पे ऑयल अच्छा, अच्छा, ऐसे पॉलिथिन की तरह जमा हो जाता है बलून की तरह तो हमें हुँ, एक हुँ, सर्जरी करके वो पूरा बलून ही निकालना पड़ता है अगर okay. बलून का थोड़ा सा हिस्सा भी छूट गया तो वो सिस्ट वापस आ जाता है पर पर दवाई से सिस्ट कभी ठीक नहीं होता है उसको सर्जरी से ही निकालना पड़ता है पर वो नुकसान okay. भी कुछ नहीं देता है मतलब मानो छे महीने है या छ साल है आपकी स्किन पे वो आपको नुकसान नहीं देगा साइज में बड़ा हो जाएगा इंफेक्शन mm -hmm. हो सकता है पर वो कभी कैंसर में सिस्ट हमारा कन्वर्ट नहीं हो सकता कोई नुकसान okay. नहीं देगा आपको mm -hmm. जैसे वो फैट की गांठ भी मल्टीपल हाथों पर और वैसे बन जाती है वो भी पूरी जिंदगी वैसी की वैसी रहेगी कभी कैंसर में कन्वर्ट नहीं होती है Okay, तो वो पर्सन टू पर्सन प्रेफरेंस रहता है काफी लोगों को वो लुक जो होता है उससे दिक्कत होती है तो फिर वो निकाल देते हैं है और बहुत निकाल के पांच छह टाके लेने होते हैं और कुछ नहीं सिंपल प्रोसीजर है <laughs> अच्छा <साथ। laughs> लेकिन उससे देख कर लोगों को लगता है की बड़ा डेंजरस है बहुत टाइम जाएगा और परेशानी बहुत होगी नहीं नहीं बिल्कुल हम तो एडमिट भी नहीं करते हैं पेशेंट को बस बस बस मेरे पास आए ओपीडी में लेके बस, <laughs> एक, एक एकस, लेके बस हो जाता है हाफ एन अच्छा सुनिए बहुत अच्छी बात आपने बताया मैं काफी लोगों को मना बीच में अभी तो शायद मैं इस तरफ आ गया हूँ तो देखने लोगों को ऐसा देखा नहीं काफी समय से लेकिन जब स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम था तो पब्लिक प्लेस में घूमना ज्यादा होता था ट्रेन से हाँ, ट्रैवलिंग वगैरह करना होता था तो उस समय ये चीजें देखने को मिलती थी हाँ, और हाँ, मुझे लगता है कि अभी धीरे धीरे कम भी हुआ है शायद ये चीजें जो है और बहुत ज्यादा केसेस भी पे नहीं आ रहे होंगे वो तो आपको मालूम है।, <laughs> है पर उतने भी कॉमन नहीं है बराबर कॉमन कॉमन नहीं है नहीं जी जी जी दुबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं सो नाइस डॉक्टर करके आपके लिए मैसेज है नमस्ते लिख के भेजा है जी बहुत-बहुत धन्यवाद -बहुत शुक्रिया याद करने के लिए अब आइए आगे बढ़ते हैं और बारिश या मौसम बदलते वक्त जो है स्किन एलर्जीज या फिर आ, आ, थोड़ा सा वो है ना इचिंग वाला पोर्शन खास करके हमारे जांगो में होता है और वो हाँ। कभी कभी मेडिसिन्स ले लेते हैं या मलम लगाते हैं तो ठीक हो जाता है लेकिन फिर वो वापस आ जाता है कुछ दिनों के बाद तो ऐसा क्योंकि हाँ। बात करते हैं वो एक बेसिकली एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन रहता है दाद जिसको हम बोलते हैं तो दे, दे, कैसा दे। होता है कोई भी ऐसे मेडिकल स्टोर में जाके पेशेंट क्या करते है एक ट्यूब लेके आते हैं हाँ, हाँ या तो सपट लोशन होता है लोशन या लोशन है हाँ जी हाँ, तो उस वो क्या करता है बेसिकली चमड़ी पे लगाने से चमड़ी को ही जला देता है फंगस जो चमड़ी हाँ, पे है वो चमड़ी को ही जला देता है तो तकलीफ वहां पे है एक चीज करनी है कि जब भी आपको फंगल इंफेक्शन हो तो सबसे पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए क्योंकि उनको पता है आपको क्या ट्रीटमेंट देनी है जो ट्रीटमेंट लेते जो ट्यूब्स आती है उसमें क्या रहता है एंटी फंगल एंटीवायरल एंटी बैक्टीरियल स्टीरोइड सब का कॉम्बिनेशन रहता है मतलब जो है सब ठीक हो जाए वैसे करके सब दवाइयों का कॉम्बिनेशन रहता है और वो अपनी चमड़ी को इतना नुकसान दे सकता है तो सबसे पहले अवॉइड करने के लिए हमें एक चीज ध्यान रखने है एरिया जो है हमारा ड्राई रखना है अब मानसून में तो बार बार गीला होना होता है तो जितना हो सके अब चेंज कर लीजिए जैसे ही आप आते हैं तो अंडर भी चेंज करना वेरी नेसेसरी इन मानसून बिकॉज गीले अंडर से जल्दी होता है जितना मॉइस्चर वहां पर रहता है उतना फंगस के लिए वो खाने का काम करता है तो फंगस फिर ग्रो होता रहता है तो बस ड्राईनेस रखनी कुछ ना हो तो पाउडर कोई भी प्रकार का आप टेलकम पाउडर यूज कर सकते हैं बस टेलकम पाउडर यूज करके वो एरिया को ड्राई रखे समर है मॉनसून है किस में भी एरिया को बस ड्राई रखना है और दूसरी इसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर सिर्फ क्रीम से ठीक नहीं होता है ये फंगल इंफेक्शन इसके लिए टेबलेट्स की भी जरूरत होती है एंटी फंगल टेबलेट्स के कोर्स की भी जरूरत होती है तो थोड़ा लंबा चलता है ये कोर्स चार से छह हफ्ते से भी ज्यादा चल सकता है तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एक एक के के पास जाए, एक उनकी सलाह सलाह लें उनसे सला लेंगे तो जो बाकी साइड इफेक्ट्स रहते हैं वो आपके बहुत कम हो जाएंगे वो साइड इफेक्ट्स क्योंकि स्टेरॅड जो काम करता है उससे तो मुझे नहीं पता कोई और वर्स्ट तो मेडिसिन होगी फंगस के लिए <laughs> जी, जी, जी। चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और इसमें किस तरह का हमें जो है जैसे कि आपने कहा कि ड्राई रखना है हमेशा कपड़े बदलते रहना है और ज्यादा मोइस्चर होने से चीजें जो है बढ़, ये बढ़ आपका जाती है जी, जी। तो इसमें बिल्कुल जो, आ, मेडिसिन यानी कुछ गोलियां भी काम करती है या सिर्फ मलम से काम हो जाता है वगैरह नहीं हमें गोलियां भी लेनी पड़ती है गोलिया और मलम दोनों मिल जो हंड्रेड रिजल्ट देंगे वो कुछ भी नहीं देखा जनरली कैसा अच्छा रहता है? हम क्रीम लगाते हैं लगाते है, लगाते हैं, हैं। चमड़ी पे सब दिखना बंद हो गया हमने क्रीम लगाया ठीक हो गया। फिर एक महीने बाद जड़ में रहता है तो हमें चमड़ी पे नहीं दिखता है पर बालों की जड़ में होता है तो वहां से उसको निकालने के लिए गोलियों की जरूरत पड़ ही जाती है तो वो दोनों का कम्बाइंड इफेक्ट है चलिए नंदिता जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे काफ़ी जो मेडिकल स्टोर्स से सिर्फ मलम लेके आकर उसका उपयोग करते हैं और ठीक हो जाता है ऐसा समझते हैं लेकिन वो फिर वापस उसी समय यानी उस सीजन में वो चीज़ें वापस आ जाती हैं तो इसी आपको प्रॉपरली डटोलॉजिस्ट से मिल आप प्रॉपर टैबलेट्स और मेडिसिन दे लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको उससे राहत मिलेगी और कुछ चीज़ें जब सावधानी बताई हैं उन सावधानी का अगर आप प्रयोग करते हैं आप अटेंशन देते हैं तो निश्चित तौर पे आपको किसी भी तरह का स्किन प्रॉब्लम ईचिंग वाली जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा तो आइए आगे बढ़ते हैं नंदी जी आपके स्वागत के लिए हमने मुंबई से जयश्री जी को बुलाया है आपके लिए एक सुंदर सा गीत सुनाने के लिए जय श्री जी स्वागत है आपका <laughs> हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते कैसे है आप ठीक हो अ आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं और डॉक्टर साहबा के लिए एक छोटा सा गीत सुनाइए hmm. क्या सजन होती है क्या ओम की शाम जल लुठे Kya ham ki shaam jal uthe? जी से हम करते हैं। आ, बहुत धन्यवाद शुक्रिया बताया है इन्फॉर्मेशन आपने काफी अच्छा दिया है और इसके साथ में कई बार जो है पूरे ही बॉडी में इचिंग चलता रहता है हाँ। तो ये किस वजह से होता है और इसको कैसे ठीक किया जाता है हाँ। इसको बेसिकली बोलते हैं ये एक बॉडी की अंदरूनी एलर्जी रहती है ये एलर्जी हजारों कारण से हो सकती है। किसी किसी को खाने से होती है किसी किसी को दवाई से होती है किसी को दूध मिट्टी से होती है कुछ प्रकार के स्पेसिफिक प्रकार के कपड़े जैसे वुलन कपड़ों से किसी किसी को ज्यादा होती है एलर्जी मच्छर काटने से हो जाती है किसी किसी को सीजनल एलर्जी भी होती है बेसिकली तो इसको कंट्रोल करने का एक ही चीज़ है इसमें क्या रहता है बॉडी की तीन सिस्टम हमारी इन्वॉल्व होती है पहली चमड़ी चमड़ी तब इन्वॉल्व होती है जब आपकी एक्सेसिव ड्राई होती है स्किन और एक्सेसिव सेंसिटिव होती है तो ड्राइनेस को कम करने के लिए मॉइस्चराइजर यूज करना है वो सबसे पहली एक प्रिकॉशन है और सबसे एकदम प्रॉपर हंड्रेड अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो मॉइस्चराइजर यूज करना है सेकेंड है हमें नोज से एलर्जी जाती है जो हमारे फेफड़े होते हैं जो लंग्स होते हैं उसमें इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है एलर्जी का तो वो एक सिस्टम अफेक्ट होती है और तीसरा है हमें कॉन्स्टिपेशन या डायरिया ऑलवेज रहता है ऐसे लोग जिनको एलर्जी होती है उनको ऑलवेज कॉन्स्टिपेशन या डायरिया की कंप्लेन रहेगी तो इन सबसे बचने के लिए एंटी एलर्जी की मेडिकेशन जो आती है एविल घर पे सबके घर पे एविल तो रहती है जैसे ही सीजन चेंज होने वाली होती है सीजन चेंज होने के दो हफ्ते पहले से आप एविल लेना शुरू कर दे जो सीजन है आपकी सीजन जो पहला महीना है वो पूरा एक मंथ एविल लीजिए अपने आप जो आपको पीछे से जो एलर्जी निकलेगी बॉडी पे या ड्राईनेस की जो प्रॉब्लम होगी वो अपने आप कम होना शुरू हो जाएगी दो प्रिकॉशन बस सीजन चेंज होने के पंद्रह बीस दिन पहले से आप एविल लेना शुरू करें और बॉडी पे ढेर सारा मॉइस्चराइजर लगाएं जितना मॉइस्चराइज आप करते रहेंगे उतनी आपकी तकलीफ़ें कम होगी जितना कम मॉइस्चराइज करेंगे उतना ही धूल मिट्टी प्रदूषण आपकी चमड़ी पे लग के एक एलर्जी का रिएक्शन बॉडी में एक चेन एक प्रकार का स्टार्ट कर देता है साइकिल स्टार्ट कर देता है तो उसको स्टॉप करने के लिए एक लेयर बनाना बहुत जरूरी है स्किन पे मॉइस्चराइजर से बस ये दो प्रकॉशन लीजिए आपको काफी हद तक आराम मिलेगा जी जी, जी। अच्छा ये लेयर बनने में कितना टाइम लगता है कैसे मालूम पड़ेगा कि लेयर बन गई है? नहीं नहीं। बिल्कुल भी नहीं। आप जैसे ही 10 सेकंड में आप क्रीम लगाएंगे तो स्किन का आप ऐसे इमेजिन करिए आप एक घर बना रहे हैं तो ब्रिक्स है और उसके बीच में हम सीमेंट भरते हैं वो ब्रिक्स को जोड़ने के लिए तो वो जो ब्रिक्स है वो अपने स्किन के सेल है और जो सीमेंट है वो अपना मॉइस्चराइजर है तो जितनी जल्दी सीमेंट लगती है उतना ही जल्दी मॉइस्टराइजर आप लगाते हो 10 के के अंदर ऐसे चुटकी भर <laughs> वो भर वो जाता है दो स्किन के सेल्स के सेल्स बीच में तो जैसे अच्छा, बाहर अच्छा। से घर के अंदर कुछ आ नहीं सकता है सेम वही रोल है मॉइस्चराइजर का एक अपनी बॉडी में स्किन पे उतना इम्पोर्टेंट रोल है तो ये कभी भी लगा सकते हैं किसी भी सीजन में हाँ हाँ किसी भी सीजन में बस समर है तो वाटर बेस्ड जो लोशन आते हैं उसे यूज करिए क्रीम जो होता है वो ऑयल बेस होता है तो विंटर में वो ज्यादा ऑयल बेस्ड यूज करिए समर और मानसून में हम वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर इनफ रहता है किसी किसी को दिन में दो बार जरूर पड़ती है तीन बार जितनी भी बार आपको लगे कि आपकी स्किन वाइट हो रही है रूखी हो रही है आप तुरंत जाके आप लगाइए कभी कोशिश करिए आप ऐसे स्किन पे ऐसे पिंच करने की कोशिश करेंगे तुरंत आपकी स्किन अगर रिलैक्स हो गई तो उसका मतलब बेस्ट है आपकी स्किन उस टाइम पे पर अगर वो रिलैक्स नहीं हुई दिख रहे हैं ऐसा सब है तो उसका मतलब है आपकी स्किन काफी ड्राई है तो मॉइस्चराइजर बस मॉइस्चराइजर ही आपको बचा सकता है ना साल के बाद एक्जिमा लेके आप मेरे पास जरूर आएंगे आगे बढ़ते हैं और जयश्री जी कुछ पूछना है आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए <laughs> मुझे भी थोड़ा एलर्जी का प्रॉब्लम होता है आ, मैं एक बात पूछ रही हूँ जो प्रॉब्लम होता है कि एलर्जी के कोई भी मेडिसिन का एक साइड इफेक्ट है जी अच्छा अच्छा तो ये ब, बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कोई जहाँ आप बोल रहे हो ये लेना तो इसका तो कंटिन्यू एक जो काम पे निकलना या काम करना मुश्किल हो जाता है हाँ, तो ये साइड so इफेक्ट को हमें लेना ही पड़ेगा तो जो एविल वो एलर्जी तो को, okay. को ले लीजिए उसका जो नींद का जो टाइम रहता है वो ज्यादा से ज्यादा सात से आठ घंटे तक रहता है तो अगर आप शाम को सात बजे लेंगे तो नेक्स्ट दिन सुबह सेवन ओ क्लॉक तक आपकी सिस्टम क्लियर हो जाएगी वो है और मॉर्निंग में आप एक एलेग्रा नाम की टैबलेट आती है जिसमें जो ड्रग फेक्सोनीड रहता है उससे बिल्कुल नींद नहीं आती है और वो एलर्जी कंट्रोल करने में सिक्सटी परसेंटेज रिजल्ट देगी पर डेफिनेटली देगी आपको रिजल्ट क्योंकि जो एलर्जी कंट्रोल करने वाली सारी दवाइयां है खूब नींद आती है उससे खूब नींद आती है आप बस मॉइस्चराइजर अप्लाई करिए और रात को सेवन ओ क्लॉक या एट ओ को एवन ले लीजिए बस आपका धीरे धीरे एलर्जी का प्रपोर्शन धीरे धीरे कम हो जाएगा सेवन या एट डेज या वन मंथ का ये नहीं है आपको ये थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन करना पड़ेगा कंटिन्यूस बॉडी में सप्रेस करना पड़ेगा जो एलर्जी का प्रमाण है उसको कंटिन्यूस थ्री टू सिक्स मंथ तक आपको सप्रेस करना पड़ेगा फिर परमानेंटली वो निकल जाएगी हु. तो काफी लोग कैसा करते जब एलर्जी हाँ। आती है तभी ही टैबलेट लेते हैं तो वैसा नहीं करता हाँ। है भले आपको आज पूरे दिन एलर्जी एक नहीं आई अच्छा भी है फिर भी एविल ले लेनी है तभी ही कंटिन्यूस सप्रेशन होगा तो धीरे धीरे आपकी एलर्जी चली जाएगी तो, एलर्जी में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं किस किस जगह पे हम लोग वो एविल टेबलेट ले सकते हैं अ जब लाल कलर के चट्टे जैसे मच्छर काटते हैं तो बड़े बड़े पित्त जैसा शरीर पे आना शुरू हो जाते हैं उस टाइम पे एविल लेना है हमें या तो फिर सिर्फ लाल रूखी खुजली बोलते हैं उसको सिर्फ लालपना हो गया या सिर्फ रूखी खुजली आती रहती है आती रहती है तब एविल ले सकते हैं काफी बार एलर्जी में ऐसा होता है काफी लोगों को आजकल कॉमन हो गया है कि आंखें सूझ जाती है होठ सूझ जाते हैं तो ये सब जब थूक गलने में डिफिकल्टी होती है तो ये वार्निंग साइंस है हॉस्पिटल के कोई भी टाइम हो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाके इंजेक्शन लेना कंपलसरी है क्योंकि वो जो आंखें सूज जाती है इसका मतलब है आपकी बॉडी में पानी भरना सब शुरू हो गया है अगर okay. पानी भरना जो प्रोसेस है उसे हमने अटकाया नहीं इंजेक्शन लेके तो वो विंड पाइप जो हमारी सांस लेने की पाइप होती है उसको बंद कर देगी तो हमें सुबह की भी राह नहीं देखनी है उसी टाइम पे हॉस्पिटल चले जाना है काफी पेशेंट ऐसा करते हैं हम काफी बार मेरे साथ ही घंटे जिसमे वो फटाक से फाइव मिनट्स में पूरी बॉडी में पानी भर देता है तो वो थोड़ा अच्छा। एक प्रिकॉशन का काम है बाकी तो बस मॉइस्चराइजर और एवेल से काफी काम हो जाएगा जी जी शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे दर्शक मित्र जो देख रहे हैं खुशबू जी भी मुंबई से आपको देख रही है और साथ ही साथ पांडुरंग जी ने मैसेज किया है और बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन करके बताया है तो आइए आगे बढ़ते हैं और हमेज हमें जो है एलर्जी से बचने के लिए हमारा क्या डाइट सिस्टम भी कुछ काम करता है इसके बारे में आप बताए हाँ कुछ कुछ लोगों को स्पेसिफिक प्रकार की एलर्जी होती है डाइट से फूड रिलेटेड जिसमें बी आते हैं जैसे बैंगन हो गया टमाटर हो गया ये जो वेजिटेबल्स है जिसमें बी आते हैं जैसे गुआवा अच्छा। हो गया तो उन हुँ. सब से एलर्जी बहुत कॉमन है और दूसरा काफी बार पेशेंट्स को बनाना से भी एलर्जी होती है और हमारे जो नॉन uh, वेजिटेरियन में स्पेशली सी फूड है फिश हो गया प्रॉन्स हो हो गया हो गया लॉबस्टर ये सबसे भी एलर्जी बहुत कॉमन है इवन एग्स से भी बहुत कॉमन है एलर्जी mm -hmm. तो अगर आपको फूड रिलेटेड स्पेसिफिक एलर्जी आपको लग रहा है तो एक छोटा सा काम करना है एक डायरी बनानी है आपको जभी भी आपको इचिंग आती है बस वो फाइव रूपीज की डायरी में आप लिख दीजिए 24 घंटे पहले आपने क्या खाया है तो एवरी टाइम आपको इचिंग आएगी तो एक स्पेसिफिक खाना निकलेगा कि आपने चने की दाल खाई है या टमाटर खाया कुछ स्पेसिफिक एक खाना निकलेगा जो एवरी टाइम आपने खाया है और आपको इचिंग आई है तो आप इजीली पहचान सकते हो कि वो कौन सा खाना है मतलब आपको टाइम नहीं लगेगा इजिली आप पहचान सकते हो कि हाँ मुझे इस फूड की एलर्जी है तो मुझे ये फूड बंद करना है बाकी बहुत सारे लैब्स में मल्टीपल लैब्स में थाउजेंड्स ऑफ रुपीस के टेस्ट होते हैं सब होता है जी, तो का, काफी हद तक पेशेंट हमें पूछते हैं कि वो करवाना चाहिए या नहीं करवाने चाहिए <laughs> मेरा सजेशन है कि नहीं करवाना चाहिए क्योंकि मोर देन थाउजेंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको एलर्जीज हो सकती है वो लोग सिर्फ स्पेसिफिक हंड्रेड या टू एलर्जीज को ये करते नोट करते हैं और टू हंड्रेड में से पचास तो पॉजिटिव आई जाती है मिनिमम पचास तो आई जाती है फिर पेशेंट स्ट्रेस में चला जाता है तो वो सबका मतलब ही नहीं बनता है तो मुझे लगता है कि सिर्फ अगर आपको एलर्जी है तो एलर्जी को कंट्रोल करना चाहिए उसका कॉज आप बाद में देखे वो एक सेकेंड स्टेप है कि हम उसका कॉज ढूंढे क्योंकि जनरली अन ही रहता है हम कहाँ से ढूंढने जाएंगे राइट कौन सी चीज से एलर्जी होती है तो फर्स्ट स्टेप इज आपको बस कंट्रोल करनी है एलर्जी को खाने में कुछ कुछ चीजों की आप परेजी ले सकते हैं जो जो मैंने अभी बताया जैसे बैंगन हो गया एग्स हो गए सी फूड हो गया टमाटर अभी खाना है तो उसके बी निकाल के खाए ये सब अच्छा, कुछ कुछ प्रिकॉशन अच्छा। ले सकते हैं डेफिनेटली आप अगर उसका सूप बनाए या जूस बनाए टमाटर का तब हाँ, कोई इश्यू नहीं है उसके बी निकाल दिए तो कोई इश्यू नहीं है जो केमिकल रहता है वो उसके बी में ही रहता है तो बी निकल गया तो तकलीफ ही हुँ, हुँ, हुँ. ये बहुत ही ये अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि ये भी इन्फॉर्मेशन एक का काम की है कई बार हम लोग जो हैं इन चीजों का यूज करते हैं टमाटर तो हर व्यक्ति यूज करता है तो अगर बीज निकाल के यूज करेंगे जिनको भी स्किन प्रॉब्लम है उनके लिए ये टिप्स है तो आप इसका ध्यान रखिए और बहुत ही अच्छा ये आपने बताया कि आप पूरे हफ्ते हप, भर जो है एक डायरी रखिए जिसमें आप कौन सी कौन सी चीज़ें नई चीज़ें जनरल चीज़ें आप खा रहे हैं और कुछ नए एडिशनल चीज़ें खा रहे हैं तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको ज़्यादा एलर्जी या ज़्यादा ईचिंग कब हो रहा है तो उस समय का आप डाइट देखकर उसे बंद करने से भी नेचुरली आपको जो है आइडिया आ जाएगा तो ये बहुत ही अच्छा टेक्निक बताया आपने क्योंकि कई बार हम लोग बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं महंगे टेस्ट होते हैं और फिर भी कुछ उससे ज्यादा बेनिफिट्स नहीं, नहीं मिलते हैं हाँ। इसीलिए जरूरी है कि इस तरह के खुद ही अपन अपना टेस्ट कर सकते हैं प्रॉपर्ली आप इसको समझें अब आइए आगे बढ़ते हैं डॉक्टर नंदिता पटेल से बात हो रही है डरमाटोलॉजिस्ट हैं और काफी समय से अपनी सेवा को दे रहे हैं और अभी किरण हॉस्पिटल में अपनी सेवा दे रहे हैं तो मैं चाहूंगा की अब बहुत सारी बातें हमने की है कुछ रह गया तो आप मैसेज कर सकते हैं फोन मैसेज लिख सकते हैं कि ये ये चीजें आपको पूछनी है तो जरूर मैसेज कीजिए आप और अभी हम लोग यहाँ जाएंगे नंदिता जी से पूछेंगे कि भाई आपके हॉबीज क्या क्या हैं और कौन कौन सी चीजें आपको पसंद हैं आपका खाना आपका क्या फिल्में या गीत आप सुनते हैं तो किस टाइप के गीत सुनते हैं बताइए जी मुझे खाना <laughs> मुझे खाना खाना बहुत बहुत पसंद पसंद है है मैं बिग टाइम फूडी उतना ही बनाना बस ऐसे मुझे लगता है कि बस अच्छा। मेरी लाइफ में ऐसे खाना हो तो बस पॉपस फिनिश हो जाए <laughs> खाना मिले अच्छा सा अच्छा। उसके ऊपर ऐसे मिठाई हो जाए तो अरे वाह <laughs> <ना। laughs> बस उसके बाद मोबाइल में इतना इंटरनेट पे तो मैं मतलब ऑनलाइन जब होती हूँ तो रहती हूँ इतनी एक्टिव नहीं हूँ रहती हूँ पसंद है मुझे रहना okay. पर काफी बार ऐसे इंटरनेट पे जब मैं ऐसे बैठ जाती हूँ तो आर्टिकल्स पढ़ना मैं बहुत पसंद करती हूँ वो एक मेरी हॉबी है कैसे रात को भी नींद नहीं आती है तो मोबाइल खोल के मैं कुछ एक चीज पढ़ लेती हूँ फिर एक आर्टिकल खोला तो अच्छा, उसमें डाउट आता है तो दूसरा आर्टिकल वो डाउट से खुलता है। है है, है, है, है, है, है है है फिर वो वो साइकिल ऐसे बस चलता चलता जाता जाता एक हॉबी है मेरी क्या बात है अच्छा फिल्म या गाने आपको सुनने पसंद है तो देखो पसंद है मुझे स्लो म्यूजिक बहुत पसंद है तो स्लो म्यूजिक ईयर प्लग्स लगा के के बुक्स में पढ़ के, बहुत कंसंट्रेशन आता है स्लो म्यूजिक जिसमें वर्ड्स नहीं होने बुक पे तो आप अच्छे से चार पांच घंटे छह घंटे भी बुक में कंसंट्रेट कर सकते है इजीली तो वो एक मुझे बहुत पसंद है स्लो म्यूजिक पांडरंग जी एक मैसेज किया है टमाटो का स्किन भी निकालना है या सिर्फ बीज निकालना है सिर्फ बीज निकालना है है बेसिकली आप स्किन खा सकते हैं नहीं है, बीज में हुँ. ही हमें होता है बीज में ही वो स्पेसिफिक केमिकल होता है हम्म चलिए वेरी गुड डॉक्टर साहब करके मैसेज किया है और बासुरी चलेगी क्या वो भी पूछ रहे हो म्यूजिक में <laughs> <laughs> <लाएगे>। <laughs> वो खुद बजाते हैं उनका हॉबी है और वो हमेशा बजाते रहते हैं इसलिए चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और आप टमाटो का स्किन से कोई प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ बीज ही आपको अलग करते हैं और फिर आप उसको यूज कर सकते हैं किसी भी विदा में तो आइए आगे बढ़ते हैं मोस्टली uh, हमें जो है सीजनेबल जैसे अभी ठंडी का है फिर गर्मी आ जाएगा फिर uh, बारिश आ जाएगा तो ऐसे सीजन जो होता है उस उस समय में क्या कुछ खास करना चाहिए या कुछ नहीं सिर्फ मॉइस्टराइजर लगाने से चल जाएगा uh, सिर्फ मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन ये दो चीज आप रेगुलरली थ्री सिक्सटी फाइव डेज लगाएंगे तो आपको कोई इश्यू नहीं आएगा कोई भी इश्यू नहीं आएगा नहाने में आप फिर कोई भी टाइप का सोप यूज करें कुछ भी करें बस आपके बाहर आके आप मॉइस्चराइजर लगा देंगे आपकी आधी ऊपर तकलीफें कम हो जाएगी जो विंटर में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं मोस्टली एक्जिमा के आते हैं सोरियासिस के आते हैं ये सारी जो तकलीफ है ड्राई स्किन की तकलीफ है अगर थ्री डेज आप मॉइस्चराइजर का यूज करें तो आपकी आधी तकलीफें निकल जाएगी बाकी जैसे मैंने बताया कि जिनको सीजनल एलर्जी रहती है उनको जो स्पेसिफिक सीजन रहता है मोस्टली मानसून में या विंटर में वो सीजनल एलर्जी स्टार्ट होती है तो बस वो मानसून या कोई भी सीजन स्टार्ट होने के दो हफ्ते या तीन हफ्ते पहले से एविल गोली स्टार्ट कर देनी चाहिए आपको मतलब बार अच्छा। बार उनको छीक आती है या सर्दी कफ होना शुरू हो जाता है या चमड़ी पे एलर्जी आना शुरू हो जाता है कुछ से भी बचना है तो आपको बस ये एक प्रिकॉशन लेना है बहुत इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन है ये सीजन शुरू होने के दो हफ्ते पहले से और सीजन शुरू होने का पूरा एक महीना पहला आपको कंटिन्यूस डेढ़ से दो महीना एविल खानी है आपकी से कम हो जाएगी। आपको जो सर्दी या एलर्जी ठीक आना होगा ये सब कम हो जाएगा कफ बनना सब कम हो जाएगा चलिए बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट आपने मैसेज दिया है आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि जैसे आपने कुछ कुछ जगह पे ट्रेवलिंग भी किया होगा तो मैं चाहूंगा कि आप अपने टूर के बारे में कुछ बातें यादें शेयर कीजिए जी बहुत मैं घूमी हूँ <laughs> <laughs> बहुत सारी जगह घूमी हूँ इंडिया भी पूरा घूमी हूँ आउट ऑफ इंडिया भी बहुत घूमी बहुत शौक है घूमने का बस पढ़ाई के चक्कर में लास्ट दस साल थोड़ा कम घूमी हूँ पर उसके पहले तो ढेर सारा घूमी हूँ जब से MBBS में आई हूँ तब से बस घूमना बंद हो गया बुक्स सामने रहते है। उसमें ही साल निकल गए अच्छा कौन सी जगह आपको बहुत पसंद आया देश और विदेश में जहाँ आपको लग रहा है कि फिर फिर वापस जाना चाहिए मुझे लगता है मुझे यूरोप बहुत पसंद है मैं बार, बार बार बार बार वहां पे जाती हूँ मैं अभी तक तीन बार जाके आई हूँ और मुझे अभी भी, भी कोई पूछेगा तो मैं यही बोलूंगी मैं यूरोपी है प्लेस है मुंबई और, मुझे मुझे और गोवा बहुत पसंद है क्या बात है <laughs> फास्ट लाइफ है थोड़ी अच्छे से ऐसे इजिली निकल जाती है फास्ट लाइफ है मैं थोड़ा मुंबई में वॉक किया है मैं मुंबई में काफी साल तक रही हूँ इसलिए मुझे वहाँ की भी लाइफस्टाइल काफी पसंद है अच्छा अच्छा अमची मुंबई वाले बैठे हैं हमारे साथ में जयश्री जी <laughs> तो कैसे निकलता है मुंबई में सुबह नौ बजे से काम पे लगते हो रात को बारह बजे घर आके बस सोना रहता है <laughs> <laughs> <laughs> सही बात है मुंबई ऑलरेडी जो है रनिंग है कभी रुकती जी, नहीं जी, है है है है रात और और दिन जो रहती एक एक का अपना पहचान अलग है। तो चलिए आप मैं उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में जाने के बाद तो ऐसा हो गया था बस मैं छोड़ दूंगी एमबीबीएस मुझसे ही <laughs> बहुत पढ़ाई हो बहुत हो बहुत बहुत पढ़ाई पढ़ाई गई और पहली बार घर से दूर गए थे तो बहुत तकलीफ हो रही थी बट फादर का बहुत सपोर्ट है ऐसे इनिशियली <laughs> थोड़ा दिक्कत भी होता था तो मेरे डैडी यही बोलते थे कम मार्क्स आए जीरो आए चलेगा, तब भी चलेगा। ने, आ, मार्किंग तो तुझे नहीं मिलने वाली है ना चलेगा एक रूल है एग्जाम जब होती है तो पहले फोन करके पापा के सामने रो लेने का मुझे टेंशन हो रही है <laughs> तो सही बात है। फिर, मेरे, में, मेरे, हाँ, बस फिर फिर बाद बाद में में कोई भी, भी रिजल्ट हो, हाँ, उन्होंने <laughs> बोल दिया सब अच्छा है तो फिर मुझे अपने आप पेपर में सब याद आ जाता है कि हाँ सब अच्छा <laughs> ही है <laughs> क्या उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मेरे एजुकेशन में एवरी स्टेप पे मेरे फादर ने बहुत प्रिकॉशन लेके बहुत हेल्प किया मेरी जी, जी जी और फादर के बारे में कुछ बातें क्या करते हैं वो उनका आ, मेरे, मेरे फादर uh, बहुत बहुत ही केयरिंग नेचर के फ्री स्पिरिटेड पर्सन है आप उनसे मिलेंगे अच्छा। तो ऐसे लगेगा नहीं कि वो <laughs> फादर है मेरे एकदम फ्री स्पिरिट एकदम मजाकिया पर्सन है एकदम अच्छा। ऐसे बस <laughs> रहते हैं उनसे सीखा है कॉम्प्रोमाइज करना कैसे क्या करना लाइफ में कोई कितना भी गलत करके जाए बस आराम से पेशेंटली आप हंसते रहो जिंदगी कटती रहेगी बेसिकली वो <laughs> बिजनेसमैन है यहाँ पे सूरत में आ, <laughs> तो बस कंस्ट्रक्शन में उनका वर्क है नॉन मेडिकल बैकग्राउंड है मेरा फर्स्ट डॉक्टर हूँ फैमिली में बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आपके डैडी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटी को, so <laughs> really को ऐसे ही बाप मिले मिलेल इज सो इम्पोर्टेंट फॉर दी फीमेल एजुकेटेड होगी तो फ्यूचर जनरेशन फ्यूचर जनरेशन अच्छा था हाँ बेटी पढ़ेगी तो बारह कुल का उद्धार करेगी उद्धार <laughs> करेगी आपके घर का भी करेगी दूसरे के घर का दूसरे भी का भी। दूसरे <laughs> करेगी। <laughs> तो चलिए बहुत बहुत यू सो मच तो चलिए जाते जाते लाइट म्यूजिक जयश्री जी हमारे नंदिता पटेल जी के लिए आप सुनाइए <laughs> अच्छा कौन सा गाना आप पसंद करेंगे लाइट म्यूजिक में कोई भी सॉफ्ट पुराना गाना आप सुना आपको गजल पसंद, पसंद, पसंद है पसंद है प्यार पहेला खत लिखने में वक्त तो लगता है प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है नए परिंदों को दो में वक्त तो लगता है प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है जिसम की बात नहीं थी उनकी दिल तक जाना था जिसम की बात नहीं थी उनकी दिल तक जाना था में वक्त तो लगता है लंबी दूरी में वक्त तो लगता है प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है घर लग जाए तो फिर हो या डोरी लग जाए तो फिर जाय हो या डोरी लाख करी कोशिश खुलनी भी वक्त तो लगता है लाख करी कोशिश में वक्त तो लगता है प्यार का पहला खत् लिखने में वक्त तो लगता है जय श्री जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही सुंदर गीत आपने सुनाया आशा करता पटेल जी को अच्छा लगा आपका काफी लगा। काफी अच्छा लगा मेलोडी है आपकी में थैंक थैंक थैंक यू यू यू सो मच चलिए आप मुंबई जाएंगे तो जरूर जयश्री जी से मिलना चाहिए तो चलिए हमारे सभी दर्शक मित्रों में बहुत इंफॉर्मेशन से नंदिता पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका इस शो में आकर आपने अपनी आप, विशेष डर्मेटोलॉजिस्ट के बारे में बताया और स्किन एलर्जी में क्या क्या करना है वो भी आपने बताया तो एक चीज तो मुझे अच्छी लगी कि सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर लोशन जो है आप रेगुलर यूज कर सकते हैं जिससे आपको स्किन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका स्किन का प्रोटेक्शन बना रहेगा आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा तो ये सिंपल टेक्निक है टिप्स है लेकिन इसको लगाने से पहले आप एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें कि वो कितना लगाना है कब लगाना है कौन से परसेंटेज वाला लगाना है तो होगा एक कॉन्फिडेंस रहेगा और फिर आप निश्चिंत होकर इसको यूज कर सकते हैं तो चलिए फिर मिलते हैं इस वादे के साथ एक बार फिर से डॉक्टर नंदिता पटेल एन जयश्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया जय हिंद जय भारत ओम शांति सबके मन तो भाती है मुलाकातें हम सब मिलकर इसकी शान बढ़ाए को हम आगे से बाते मुला बातें मुलाकातें बातें मुलाकातें कर ले थोड़ी थोड़ी हम बातें मुलाकातें बातें मुलाकातें